देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध संध्या तर्पण और सायम संध्या का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण अब काल की पुण्य में संध्या का प्रसंग सुनो जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अपूर्व उत्तम फल प्राप्त होता है भगवती गायत्री युवावस्था से संपन्न है इनका श्वेत वर्ण है तीन नेत्र इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं वे वरद मुद्रा अक्षमाला और त्रिशूल हाथ में लेकर अभय प्रदान करती हैं। हैं। वृषभ पर यजुर्वेद संहिता में इनकी महिमा गाई गई है रुद्र इनके देवता हैं। तमोगुण से युक्त होकर ये भूमंडल की व्यवस्था करती हैं। इन्हें की कृपा से सूर्य अपने मार्ग पर संचरण करते हैं ऐसी भगवती महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्ववत करनी चाहिए अब अर्घ का प्रकरण बतलाता हूं सुंदर पुष्प चुनना चाहिए पुष्प न मिल सके तो जल और बिल्व पत्र मिलाकर ही अर्घ्य संपन्न करें। यह अर्घ सूर्य के सामने ऊपर मुंह करके देना चाहिए आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातः काल की संध्या के समान है साय और प्रातः काल की संध्या के समय अर्घ देने का कारण तो श्रुति में यह बताया गया है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य को निगल जाना चाहते हैं उनके निवारणार्थ अर्घ की आवश्यकता होती है अतः ब्राह्मण को यत्न पूर्वक उन राक्षसों के निवारणार्थ अर्घ देना चाहिए दोनों संध्याओं में नित्य प्रणव सहित गायत्री का उच्चारण करके यह अर्घ दिया जाता है काल में ने इस मंत्र से पुष्प और जल सूर्य को निवेदित करे पुष्प के अभाव बिल्व पत्र और दुर्बा जल से पूर्वोक्त विधि के अनुसार यत्पूर्वक अर्घ देने से पुरुष सांगो पांग संध्या के फल का अधिकारी हो जाता है देवर्षित सप्तम इसी प्रकरण में तर्पण की विधि भी बतलाता हूँ सुनो भूव पुरुषम तर्पया नमो नम यजुर्वेदम तर्पयामि नवो नम इस प्रकार मंडल हिरण्य अंतरात्मा सावित्री देवसेना सांकृति संध्या युवती रुद्राणी निम्रजा सर्वार्थ सिद्धिकारी सर्वमंत्रार्थ सिद्धिदा और भ्रभुअ पुरुष इन नामों के साथ भी तर्पयामि नवो नम इन शब्दों को जोड़कर तर्पण करना चाहिए यही मध्यान्ह का तर्पण है इसके बाद उदुतम चित्रम देवानाम इस मंत्रों का उच्चारण करके सूर्योपस्थान करें नारद तदनंतर साधन में तत्पर रहकर मंत्र का जप किया जाता है जप का भी प्रकार बतलाता हूँ सुनो प्रातः काल के जप के समय दोनों हाथों को उत्तान सायंकाल में औंधे और मध्यान्ह में हृदय के पास करके जप करना चाहिए अनामिका अंगुली के दूसरे पूर्वे अर्थात मध्य से आरम्भ करके कनिष्ठिका के आदि क्रम से तर्जनी के मूल पर्यंत करमाला कही गई है हजार गायत्री का जप करने से महापापी ब्राह्मण भी पवित्र हो सकता है मन वाणी और इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न हुआ पाप एक हजार गायत्री का जप करने से नष्ट हो जाता है एक और चारों वेदों का अध्ययन और उनकी पुनः पुनः आवृत्ति एवं दूसरी ओर गायत्री का जप रख तुलना करने पर गायत्री का जप ही उत्तम सिद्ध होता है इसके बाद ब्रह्म यज्ञ की विधि का क्रम बतलाऊंगा भगवान नारायण कहते हैं नारद द्विज तीन बार आचमन करके दो बार मार्जन करें, दोनों पैरों का प्रोक्षण नासिका दोनों कान हृदय और शिखा का सम्यक प्रकार से प्रोक्षण करें, देश और काल के उच्चारण पूर्वक संकल्प करके ब्रह्मयज्ञ करे दाहिने हाथ में हो कुछा बाए हाथ में तीन आसन यज्ञोपेश शिखा और तलवे के नीचे एक एक कुशा रखे विमुक्त होने के लिए हम संपूर्ण पापों के विनाशार्थ तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मयज्ञ करता हूँ यह संकल्प करें। सर्वप्रथम तीन बार गायत्री का जप करें। ओम अग्निमीड़े यदंगे अग्निर्वय अथ महाव्रतम जैव पंथा आदि मंत्रों का क्रमशः पाठ करें। इसके बाद संहिता के विदाम मघव महाव्रतस्य, से ट्योर्जे अग्न आया ही सन्नो देवी अथ तस्मारय वृद्धिरादे च अथ शिक्षां प्रभक्ष्याबी पंच संवत्सर मै रजभ और गौरमा इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मणे नमः इन रिग्वेत के पांच मंत्रों का का भी पाठ करना चाहिए इसके बाद देवताओं तर्पण करके प्रदक्षिणा करें प्रजापति ब्रह्मा वेद देवता ऋषिगण संपूर्ण छंद ओंकार वसठकार व्याहृति सावित्री गायत्री यज्ञ आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष दिन रात सांख्य सिद्ध समुद्र नदी पर्वत क्षेत्र औषधि वनस्पति गंधर्व नाग, पक्षी, गौ साध्यगण विप्रगण यक्ष राक्षस भूत एवं यमराज आदि के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें